श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अठारह सौ पचासी कर्मयोग और दरिद्र नारायण सेवा श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कर्म सभी को करना पड़ता है ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीन ईश्वर के पास पहुँचने के पथ हैं गीता में है साधु गृहस्थ पहले पहल चित्त शुद्धि के लिए गुरु के उपदेशानुसार अनासक्त होकर कर्म करें मैं करने वाला हूं यह अज्ञान है धन जन काम मेरे हैं यह भी अज्ञान है गीता में है अपने को अकर्ता मानकर ईश्वर को फल फल सौंपकर काम करना चाहिए गीता में यह भी है कि सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी प्रत्यादिष्ट होकर कोई कोई जैसे जनक आदि कर्म करते हैं गीता में जो कर्म योग है वह यही है श्री रामकृष्ण देव भी यही कहते थे इसीलिए कर्मयोग बहुत कठिन है बहुत दिन निर्जन में ईश्वर की साधना किए बिना अनासक्त होकर कर्म नहीं किया जा सकता साधना की अवस्था में श्री गुरु के उपदेश की सदा ही आवश्यकता है उस समय कच्ची स्थिति रहती है इसलिए किस ओर से आसक्ति आ पड़ेगी जाना नहीं जाता मन में सोच रहा हूँ मैं अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पण कर जीव सेवा दान आदि कर्म कर रहा हूँ परंतु वास्तव में संभव है मैं यश के लिए यह सब कर रहा हूँ और खुद नहीं समझ पा रहा हूँ जो आदमी गृहस्थ है जिसके घर परिवार आत्मीय स्वजन और अपना कहने की चीज़ें हैं उसे देखकर कर निष्काम कर्म अनाशक्ति और दूसरे के लिए स्वार्थ का त्याग ये सब बातें सीखना बहुत कठिन है परंतु सर्व त्यागी कामनी कांचन त्यागी सिद्ध महापुरुष यदि निष्काम कर्म करके दिखाए तो लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद कामनी कांचन त्यागी थे उन्होंने एकांत में श्री गुरुदेव के उपदेश से बहुत दिनों तक साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी वे वास्तव में कर्म योग के अधिकारी थे वे सन्यासी थे वे चाहते तो ऋषियों की तरह अथवा अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण की तरह केवल ज्ञान भक्ति लेकर रह सकते थे परंतु उनका जीवन केवल त्याग का उदाहरण दिखाने के लिए नहीं हुआ था सांसारिक लोग जिन सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं उनसे अनासक्त होकर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए यह भी नारद सुखदेव तथा जनक आदि की तरह स्वामी जी लोक संग्रह के लिए दिखा गए हैं वे धन संपत्ति आदि को काकविष्ठा की तरह समझते थे अवश्य थे और स्वयं उनका उपयोग नहीं करते थे परंतु फिर भी जीव सेवा के लिए उनका किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में उपदेश देकर वे स्वयं भी करके दिखा गए हैं उन्होंने विलायत व अमेरिका के मित्रों से जो धन एकत्रित किया था वह सारा धन जीवों के कल्याण के लिए व्यय किया उन्होंने स्थान स्थान पर जैसे कलकत्ते के पास बेलूर में अल्मोड़ा के पास मायावती में काशीधाम में तथा मद्रास आदि स्थानों में मठों की स्थापना की अनेक स्थानों में दिनाजपुर वैद्यनाथ, किशनगढ़ दक्षिणेश्वर आदि स्थानों में दुर्भिक्ष पीड़ितों की सेवा की दुर्भिक्ष के समय अनाथाश्रम बनाकर मात्र पितृहीन अनाथ बालक बालिकाओं की रक्षा की राजपुताना के अंतर्गत किशनगढ़ नामक स्थान में अनाथाश्रम की स्थापना की मुर्शिदाबाद के निकट भीवदा सारगाछी गांव में तो अभी तक उसी समय का अनाथाश्रम चल रहा है हरिद्वार के निकट कंखल में रोग पीड़ित साधुओं के लिए स्वामी जी ने सेवाश्रम की स्थापना की प्लेग के समय रोगियों की विपुल धन व्य के सेवा कराई वे दीन दुखी तथा असहायों के लिए अकेले बैठकर रोते थे और मित्रों से कहते थे हाय इन लोगों को इतना कष्ट है इन्हें ईश्वर चिंतन का अवसर तक नहीं है